देवी भागवत नौ नौम स्किया प्रकार के नरकुंडो का परिचय सावित्री ने कहा महाभाग धर्मराज आप वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान हैं जो सबका सारभूत अभिष्ट सर्वस कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार परम श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए सुखदायी सब कुछ देने में समर्थ सब को सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है जिसके भाव से जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय एवं दुख दर्शन से भी छूट जाते हैं जिसकी महिमा से मनुष्य इन कुंडों में पड़ते तो हैं ही नहीं इनके पास भी नहीं जाते तथा जो मनुष्यों को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है अब वह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें साथ ही उन कुंडलों के आकार कैसे हैं वे किस प्रकार बने हैं तथा तो कौन से पापी किस रूप से उनमें वास करते हैं यह मैं सुनना चाहती हूँ देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस तरह देह से लोकांतरों में जाता और अपने किए हुए शुभ शुभाशुभ कर्मों के फल भोगता है तथा तो अत्यंत क्लेश पाने पर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं नारद सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्रीहरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली पवित्र कथा आरंभ की धर्मराज बोले पतिव्रते सुव्रते चारों वेद धर्मशास्त्र संगीता पुराण इतिहास पांचरात्र प्रभृति धर्म ग्रंथ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदांग इन सब में पांच देवताओं की उपासना को सर्वेश एवं भारत सारभूत बताया गया है इन देवोपासना से जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं यह साधन सर्व मंगल रूपा तथा परम आनंद का कारण है इससे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं यह नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह सदा कटिबद्ध रहता है, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यह सोपान है भगवान के सालोक्य साठी सारूप्य और सामिप्य आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान करने वाला यह साधन बताया गया है शुभे मेरे दूध नरक कुंडों की सदा रखवाली करते हैं पंचदेवों की यथार्थ उपासना करने वाले मनुष्य उन नरकों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते जो भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते हैं उन्हें मेरी पूरी देखनी पड़ती है एकादशी का व्रत करने वाले विष्णुलोक में जाते हैं जो निरंतर भगवान श्रीहरि के को प्रणाम करते और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं उन्हें भी मेरा भयंकर सैमणिपुरी में नहीं जाना पड़ता भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुण से सर्प फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रय को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपाचक होने के कारण हरिभक्त तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्पों के लिए गर्व हो भगवती जगदम्बा के भक्त वहां पहुंच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपर्क आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं साध्वी तब ये भगवती के उपासक मणिद्वीप लोक की यात्रा करते हैं जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं वे देवी भक्त महान सौभाग्यशाली है कारण उनके जन्म में अनेकों कुलों की शुद्धि हो जाती है उनके पाप जलती हुई आग में पड़े हुए की भांति भस्म हो जाते हैं देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है साध्वी काम क्रोध लोभ मृत्यु रोग जरा शोक भय काल शुभा शुभ कर्म हर्ष तो था भोग ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं